द्ध्ध द्ध्ध गीता अध्याय अक श्लोक संख्या से आगे अनुवाद संख्यागे कृष्ण कृष्णकृपा मूर्ति श्री श्रीमद् श्रीमद अभयचरणारिंद भक्ति स्वामी श्लोकूप संस्था आचार्य के द्वारा ज्ञानशलाक कुलक नाम कुल च पतंती पितरों ये लुप्त पिंडोद क्रिया अवांचित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने के की क्रियाएँ समाप्त हो जाती है पितरी तर्पण तर्पण में जल देते है तो में में एक महीने ही देते ना डेली डेली होता है तर्पण तो। स्नान के समय तीन समय होता है कि स्नान के समय दो पर दोपहर में भी स्नान के समय होता है तर्पण तो हम नहीं देते हुँ? हुँ? हुँ? करना चाहिए नहीं देते तो देना चाहिए तात्पर्य सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंड दान दिया जाना चाहिए यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त नहीं हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें यह अनुष्ठान करने होते हैं केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ो या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है भागवत में ग्यारह पांच इकतालीस में कहा गया है देवर्षिम पितृणाम न कियम ऋणी चराजन सर्वात्म परिहृत्य कर्म जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण नेत्र ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है वह देह देवताओं मुनियो सामान्य जीवो स्वजनों मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य ऋण से मुक्त हो जाता है श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं उत्तर मिल गया सुंदर ऋण है? है? से मुक्त है। है? उनको तर्पण मिल जाता है तो प्रश्न है? हम यहाँ पे रोज एक दिन नहीं दो दिन हम रोज तर्पण करते हैं यहाँ पे रोज तीन समय तो कम से कम कैसे विष्णु को भगवान को भोग लगाते हाँ तो उसमें तर्पण विधि में क्या करते हैं हम थोड़ी लगाते भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पितृगण को देते हैं तो वही चीज हम कर रहे हैं भगवान को भोग लगा करके ही सब कुछ ले रहे हैं और इत्यादि इसलिए वो चीज अपने आप हो गई भोग दूसरा लगा रहा। तो तर्पण क्रिया में भी हम थोड़ी न भोग लगाने जाते हैं हमेशा तो समझना है कि एक ही घर की क्रिया है अभी घर में मान लो कि पत्नी को करती है पति भोग लगाता है इसका अर्थ है कि पत्नी ने भोग नहीं लगाया नहीं हम हम जैसे जैसे जैसे लोगों लोगों के के लिए लिए मतलब मतलब कौन मैं तो, तो तो तो आपके, आपके पिताजी माता आप हम घर वालों की बात कर रहे हैं ना जो लोग ब्रह्मचारी उनको तो तर्पण नहीं होता ना ऐसे वो सब बाद में आता है ब्रह्मचारियों को जो सब है गुरु को सब करना होता है उसके बाद उनको आता है जब वो ग्रस्त बनते हैं। कोई रो क्यों रहे हो रो क्यों रहे हो? याद आ गई मम्मी की क्या फिर उसको आवश्यकता नहीं है सर्वात्मना या शरणम शरण्यम जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर करके भगवान के शरण में आ गया है उसको आवश्यकता नहीं है और को तो उनको कोई तर्पण करने वाले रहे तो उनके कार्य से सब तर्पण हो गया हाँ। अपने आप हो गया उनके बेटे के सब कार्य से उनके माता पिता का उद्धार हो गया तो सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम जो सर्वात्मना मतलब सब कुछ आत्मना मतलब तृतीया विभक्ति सब कुछ छावर करके जो भी अपना जो समझते थे वो सब कुछ ले करके शरण में जो आ जाते हैं अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं उसको शरण शर्वात्म न ऐसे लोगों को ये सब चीजें करने की आवश्यकता नहीं क्या? तो है ना तो कोई ऋण बचते यदि अपने लिए लेते हैं तो फिर देना भी पड़ेगा लेकिन अपने लिए नहीं लेते हैं तो फिर किसी को देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि होगा तो देंगे तो अपने लिए आप किसी को दे कब सकते हो जब, जब आपके पास कुछ हो तो अभी आप कुछ ले ही नहीं रहे हो आपके पास कुछ है ही नहीं तो कहा दूंगे ही नहीं रहे ले रहे, ना। क्या ले रहे ले तो नहीं ले तो रहे हैं ना क्या ले रहे मतलब ऐसे बोल रहे है ना कि जब कुछ होगा तब देंगे मतलब ले तो रहे हैं ना रहे? क्या ले रहे सब तो भगवान को अर्पित कर दिया तो क्या हाल दिया? लेना मतलब आप जो काम कर रहे हो जो कार्य कर रहे हो उसका जो फल आया वो आप नहीं रख रहे हो आप भगवान को दे रहे हो? है तो भी हाँ तो फिर कुछ होगा नहीं ना कुछ होगा नहीं तो देना क्या और इतना ही नहीं कि फल आया और भगवान को दिया बाकी मेरा तो पिछला बैंक बैलेंस सब खड़ा हुआ है समझे जो भी कुछ था सर्वात्म ना मतलब जो भी कुछ अपना था वो ले करके आ गए भगवान के शरण में ये लो ये है मेरा सब आपके हवाले मेरे कपड़े भी आपके हवाले में नग्न आ गया ऐसा कह सकते मतलब कपड़े भी अपने नहीं समझे अभी जो भगवान देंगे उसके ऊपर चलेगा बाकी सब उनका और जो अब अब से मैं जो भी काम करूंगा उसका जो भी फल होगा वो भी भगवान को मैं खुद नहीं रखूंगा फिर भगवान प्रसाद देते हैं तो ले लूंगा जो देते हैं वो अलग बात है समझे? इसको बोलते शर्वात मना या शरण करते नहीं, कर नहीं भाई तो फिर तो मांग के साथ साथ भी आता है ना जिस प्रकार से भगवान रखते हैं रहना है राम राखेत्यम त्यम रही है गुजराती में अवती है कविता का बोल रहे थे काँग, काँग. अलंकार है कवि अलंकार क्या बोलते हैं कवि काव्यात्मक अलंकार है <laughs> क्यम रही है राम रही राम रखे गुजराती में हमारे समय में आती थी पोयम काव्य है जैसे राम रखेंगे ऐसे रहेंगे कभी महल मिलेगा तो कभी आसमान के नीचे सोना कभी, कभी गाली कभी <laughs> इसलिए ऐसा है जो कुछ भगवान जैसे रखे ऐसे रहना है वो है शुरुआत मनाया शरण शरण हाँ ऐसा हो सकता है शरण में पूरे आगर भगवान की सेवा में लगे और कुछ ऐसी समस्या है शरीर को मान लीजिए कि इस प्रकार से यदि खाएंगे तो शरीर ज़्यादा अच्छा रहेगा जिससे शरीर जिससे सेवा ज्यादा अच्छे से हो पाएगी तो वो निवेदन करते हैं भगवान से या उनके क्या बोलते हैं प्रतिनिधि से निवेदन करते हैं कि इस, इस प्रकार से तो यदि ऐसा करे तो ठीक है कर सकते हैं तो यदि वो मना करते हैं तो ऐसा नहीं कर तो फिर मैं सेवा कैसे कर सकता हूँ छोड़ो मैं खनन में नहीं आऊंगा ऐसा नहीं होता है वो कंडीशनल नहीं है लेकिन सजेशन है कि आप ऐसा करेंगे तो ठीक होगा चलो तो ऐसा करें। तो यदि अनुमति देते हैं तो करते हैं उस प्रकार से अन्यथा नहीं अन्यथा सेवा चलती रहती तो यहाँ पे ज्यादातर लोग सर्वात्मना या शरणम शरणियम नहीं होते हैं सब कुछ लेकर के भी नहीं आते हैं वह तो काफी कुछ पीछे छोड़ के आते हैं अपने परिवारों के लिए और खुद भी काम करते हैं तो उसका उनको चाहिए कुछ रिटर्न तो फिर ऋण भी है और वो सब ऋण विष्णु भक्ति करके चुपता होते है तो, तो जो लोग भक्त है ही नहीं जो लोग सामान्य व्यक्ति है धर्म पालन करने वाले जो भक्ति के मार्ग में शरणागत नहीं हुए हैं जिनकी दीक्षा नहीं हुई है शरणागत नहीं हुए ऐसे लोग के लिए ये तर्पण विधि इस प्रकार से है तो उसमें वो विष्णु को अर्पण करके ये खास जब श्राद्ध कह देते तब की गांव तो विष्णु को अर्पण करके उस दिन खिलाते हैं अपने पितरों को तो उससे उनके पितरों का मोक्ष हो जाता है मोक्ष हो जाता है मतलब खराब स्थिति से निकल जाते हैं तो बार बार घिरते रहते जो हर बार करना पड़ता है वो क्या है हर बार करेंगे हर बार वो पहले तो याद करते अपने पितरों को दूसरा है कि पता नहीं मिला नहीं मिला क्या है तो इसलिए करके हर बार करना है और दूसरा ये भी आई थिंक बार बार उसको डिटेल में देखना पड़ेगा कि मतलब कितना तीन जनरेशन तो नाम तो सात आठ दस पंद्रह दिखाते दिखा अच्छा ऐसा है वो पता नहीं मैंने तो यही पढ़ा है तीन जनरेशन तक करते लोटे होते हैं कुछ एक दो तीन तो, मैं खाली दिखा है नाम ऐसे उसमें तीन जनरेशन तक होते और उनके लोटे होते फिर एक हमारे मान मान लीजिए कि दादा दादा दादा के बाद बाद की की तीन तीन जनरेशन जनरेशन तक तक करते करते हैं हैं लो या जो जो भी जीवित है अभी, जो सबसे बड़े जीवित है तो वो वो जब, है है अभी सबसे बड़े उनके तो वो हमें करना करना ही ना दादा करें। हम करते हैं ना है नीन सब मिलके करते हैं ना। तो, तो, तो अभी वो दादा गए उनका भी स्वर्गवास यहाँ हो गया तो वो लोटा उनका हो जाता है पहला वाला दूसरा तीसरा और जो चौथा था वो पितर से बाहर निकल जाता है नया लोटा ले आते नहीं खटा दे कहने का तात्पर्य है कि तीन जनरेशन का ऐसा मैंने पढ़ा है तो ये विधि है फिर जो भक्ति में आ चुके हैं साधक है और भक्ति कर रहे हैं लेकिन सर्वात्मना यह शरणम शरणयम नहीं है उनका अपना घर है परिवार है सब कुछ चलाना है और वो जो कार्य करते हैं उसका लेते भी है तो वो लोग के लिए वैष्णव विधि है पितृत तर्पण इत्यादि करने की जो हमको धीरे धीरे स्थापित करनी है सतक्रिया चार दीपिका इत्यादि में दी है और श्री वैष्णव लोग भी उसको पालन करते हैं तो उस विधि से तर्पण करना चाहिए उसका उद्देश्य ये है कि पिता लोगों को भी सबको भक्ति मिले ऐसी हमारी मनोकामना है और ऐसी हम प्रार्थना करते हैं भगवान से इस और हम खुद अपना जो कर्तव्य है उसको याद करें कि मैं ठीक से भक्ति करूंगा तो मेरे पितरे लोग सबको लाभ होगा वो लोग मेरे ऊपर आशा लगाए बैठे हैं कि मैं ठीक से भक्ति करूंगा वो लोग वो लोग खुश है कि हम मैं भक्ति कर रहा हूं तो वो लोग निराश नहीं हो जाए यदि मैं भक्ति ठीक से नहीं करूंगा तो इसलिए मैं ठीक से भक्ति करूंगा ये हम संकल्प लेते हैं जब वो कोई मरता है तो फिर उसको नया जन्म तो मिलता होगा ना तो फिर इनकेस नहीं मिला तो ना। मिल गया तो आपने तात्पर्य सुना पूरा मिल गया तो नुकसान क्या है? तो उनको मिलता रहता मिल गया तो भी क्या जो हम करते हैं वो मिलता रहता है, मिल है। उसका पता नहीं उसका कुछ फल तो मिलता होगा वो मुझे exactly पता नहीं कि उसका क्या होता है वो आई थिंक मैं आपको दूंगा है। ये है? चित्रगुत। चित्रगुत दूंगा? एड्रेस दूंगा कौन है चित्रगुप्त चित्रगुप्त का एड्रेस दूंगा थोड़ा उनको जाके पूछ लीजिएगा ईमेल एड्रेस दूंगा ईमेल लिंक दूंगा ठीक है <laughs> क्यूँकी गर्म की गति बहुत ही गहन है सब कुछ तो मुझे पता नहीं है क्यों उनको मिलता है नहीं मिलता है तो डायरेक्ट उनसे ही पूछ लीजिए जो रखते करोखा कुछ जगह ती, ती, पीढ़ी तक तो पितर ही रहते। ऐसा है ना न ऐसा तो नहीं सुना तुरंत मिलता है दूसरा जन्म अगर उनका लेकिन ऐसे होते है की कभी नर्क में गिर गए या फ्रेत यूनी प्राप्त हो गयी अब पितृ लोग क्या होते है तो लोग तो तो रहते हैं तो फिर ये लोग रहते हैं भाई तो लोग एक स्वर्ग लोग है उनको तो पिंडदान करके पहुँचाते हैं? पिंडदान कर करके करके कर, कर, कर, कर पहुंच जाते हैं वहाँ वो पता नहीं है कैसे पहुँचते हैं? ऐसा तो नहीं है जो प्रजापति लोग है वहाँ रहते होंगे पितृ लोग क्यूँकी पितरी है ना वो तो नहीं पितृ लोग तो पितरों का लोग है सब हमारे पितरों का ही लोक है एक स्वर्ग लोक है वो अभी कौन वहाँ पे जाते हैं ये सब आप महाभारत कक्षा में पूछेंगे तो शायद जयदादपुर के पास उत्तर होंगे हमने कल एक प्रश्न पूछा था से, आपने दिन करता बता जयदाद ना, ना शासन करता था तो लेट करे चालू होता ऐसा नहीं था तो दुर्धन शासन का था वो तो, कली <laughs> था वो वो था। तो <laughs> कली का तारुण तारुण नहीं कलि ना हाँ वो बताएगा अभी अभी भाई दृष्टि नहीं हो तो विष्णु की पूजा करवा ही रहू ना ऐसा दिखाएगा ग्राम वाले लोग प्रजा को हाँ भाई राजा कर लिया फिर पता लगी सब बंद करा दिए मंदिर मंदिर कृष्ण ऋषि महाराज ने शासन किया तो कितने लाखों करोड़ लोगों को भगवत <laughs> <मेंने पुझा था। laughs> आगे दोषे रेते कुल वर्ण शंकर ही उत्साह जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याणकारियां विनष्ट हो जाते हैं इंग्लिश में से हिंदी में ट्रांसलेट किया ना इसलिए इंग्लिश में प्रभुप ने जाति धर्म और कुल धर्म दोनों को इंग्लिश में कुछ बताना पड़ेगा ना ट्रांसलेट करके फैमिली ट्रेडिशन और सोसाइटल वो बताया था सोसाइटी प्लान्स कृष्ण सब दोनों को ही कर दिए तो उसमें जाति धर्म और कुल धर्म ऐसा हिंदी में लखना चाहिए क्योंकि संस्कृत में ओरिजिनल वो है कि दोनों चीजें होती है जाति धर्म मतलब सब वर्ण धर्म जो होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैशिष इत्यादि तो जाति धर्मा कहते हैं उसको और कुल धर्म है जो आपके कुल से चली आई चलियारी चीजें होती है मतलब ब्राह्मण में भी अलग अलग कुल होते हैं क्षत्रिय में अलग अलग कुल होते हैं तो कुल परंपरा से भी चीजें चली जाती है लेकिन उनके कुल में उनके गोत्र में अग्नि सूर्योदय से पहले करते थे तो वो कुल परंपरा का एक तरह से भाग हुआ के अंतर्गत ऐसा भी होता है सूर्योदय से पहले भी कर सकते हैं सूर्योदय के बाद में भी कर सकते हैं कुछ स्कूलों में सूर्योदय से पहले करते हैं सूर्योदय के सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याणकारियाँ इसलिए नियोजित है की मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं तो ये जो वर्णाश्रम खत्म हो जाता है इसके कारण कुल से तो वर्ण शंकर प्रजा उत्पन्न हो जाती है और फिर ये सब जो धर्म के नियम सब बना जो बनाए रखे थे समाज में वो पालन होना बंद हो जाते हैं तो वो व्यवस्था नष्ट हो गई व्यवस्था नष्ट होने पे अभी कोई पालन करना भी चाहता है तो भी उनके लिए कठिन हो जाता है जैसे तो आधुनिक समाज में कोई भक्ति पालन करना भी चाहता है तो उनके लिए कठिन है कोई धार्मिक बनना भी चाहता है तो उनके लिए कठिन है ऐसे नियम हो गए क्योंकि समाज किसी न किसी नियम से तो चलेगा ही सही तो अभी भगवान ने दिए हुए नियमों के अनुसार समाज की योजनाएं नहीं है तो अपने मन से बनाए हुए नियमों के द्वारा असुरु के द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा समाज की योजना होगी और उसमें व्यवस्था ऐसी होगी कि लोग भगवान से दूर आसानी से जा सके जिसको भी दूर जाना है जल्दी जा सकता है नहीं? और भगवान के पास यदि जाना है तो उसको बहुत बहुत कठिनाई हो इस प्रकार से नियम बनाए जाते है। सोच हैं।, हैं सोच के बनाते हैं हैं? हैं, लोग? सोच सोच के के बनाते बनाते उनके लिए सोचने का काम माया करती है तो तो तो तो तो कली करते हैं और ये सब कली के चेले है गुरु ने सोच लिया चेलों ने लगा दिया गुरु ने सोच लिया गुरु कली उसने सब सोच के योजना बना दी और सब इनके चेले हैं तो उन लोगों ने योजना सफल कर दी समझे नेहरू जी ने, ने योजना बना दी ना स्वतंत्र भारत के मंदिर होंगे फैक्ट्री कारखाने बना दिया कौन से मैंने कई बार बताया तो वो फैक्ट्रीज होंगी ऐसा उन्होंने बनाया 1950 में 1950 में। hmm. तो अभी है नहीं कि नहीं वैसा व्यवस्था ऐसी सब लोग फैक्ट्री में जाएं। मंदिर में जाए नहीं क्या फैक्ट्री में जाना ही पड़ेगा मंदिर में जाए ही नहीं और फैक्ट्री में ही जाए मंदिर से निकल निकल के फैक्ट्री में मंदिर में ही जाए जी फैक्ट्री में मंदिर मंदिर में ही जाए कार्य मंदिर तो इस प्रकार से हो जाता है तो जाति धर्म कुल धर्म सब नष्ट हो जाता है तो देखिए बड़े बड़े जो ब्राह्मण कुल भी हैं, जो लोग पालन करने के लिए नामचीन माने जाते थे और पालन करना भी चाहते हैं, वो लोग भी अपने तीन टाइम का संध्या वंदन तक पालन नहीं कर पाते बाकी सब तो छोड़िए सबसे मुख्य धर्मा है उनका तीन टाइम का संध्या बंदन वो भी नहीं कर पाते हैं ऐसा है। नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, पाते। स्थिति बना के रखिये उत्सनकुल धर्म मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवती अनुशिष तो मनुष्य के कुल धर्म को नष्ट करने वाले लोगों का क्या होता है नर के नियतम वास अनियत, अनियत के लिए नरक में वास हो जाता है निश्चित रूप से ऐसा होता है ऐसा ऐसा ऐसा मैंने मैंने मैंने सुना सुना सुना है है है प्रजापालक गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं तो अभी जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे होंगे आपको पता है नहीं व्हाइट हाउस में नहीं स्विट्जरलैंड में व्हाइट हाउस स्विट्जरलैंड में? अच्छा, कुत्ते थे उस समय था, अभी तो कहां होंगे पता नहीं। कुत्ता थोड़ी पार कहा दूसरे नहीं। कोई जन्म में होंगे उधर है रूपा जी ने बोला रूपा जी की रूपा जी ने बोला की एक ज्योतिष ने अंदाज लगाया गणना की और बताया कि की अभी नेहरू व्हाइट हाउस में यहाँ पे कुत्ता बनके बन के पड़े है, सही है। एक जगह है <laughs> स्विट्ज़रलैंड में बहुत बड़ा होता होता। तो अभी तक तो कुत्ता जीवित नहीं होगा अभी कोई और योनी में प्राप्त हो गया होगा <laughs> अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुना रख, सुन रखा है उस पर आधारित करते हैं भी देख वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मो के लिए प्रायश्चित करना होता है जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नर्क भेजा जाएगा जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा पहली बात है इसमें कि अर्जुन जो भी रख रहे हैं बात तो वो गुरु परंपरा से सुन करके कर रख रहे है मेरा मन यह है सानी कह रहे अपने उस पर नहीं चल रहे हैं। सब गुरु परंपरा से गुरु साधु शास्त्र वाक्य तीन ने ते को रिया किया गुरु साधु शास्त्र के आधार पे हर एक कार्य करते हैं अपने हिसाब से नहीं अपने हिसाब से क्या कार्य कर सकते हैं जो गुरु साधु शास्त्र ने बताया कि इसमें से आप कुछ भी चूज कर लो जैसे आपको खाना क्या है तो उसमें आप अपने हिसाब से सोच सकते हो ना तो मैं तो रोटी खाऊंगा कि सब्जी खाऊंगा कि राइस खाऊंगा नहीं खाँगा, एक खाँगा या? बेड़ा बेड़ा बेड़ा बेड़ा। खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा एक एक पास। या? खान तो वो चीज हम सिलेक्ट कर सकते हैं सही लेकिन यदि आप बोलेंगे के मुझे मांस खाना है तो वो आपके उसमें आएगा अपने हिसाब से कर सकते हैं है नहीं नहीं गुरु गुरु तो नहीं कर सकते सबसे साधु शास्त्र के बाहर है गुरु ने जो ऑप्शन दिए हैं उसके बाहर है तो जो ऑप्शन मिलते हैं गुरु साधु शास्त्र के अंतर्गत उसमें हमारी चलती है यहाँ इसमें मैं सिलेक्ट करूंगा उसके बाहर की चीज होती है उससे हम नहीं ले सकते फिर दूसरी बात है कि पाप जो करते हैं पद्धति में मरने से पहले, कम से कम मरने से पहले उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए नहीं तो वो पाप रह जाता है पाप रह गया तो नरक में जाके उसको भोगना पड़ेगा तो। इसलिए पहले प्रायश्चित कर लेंगे तो उसका रिजल्ट नष्ट हो गया करने से। तो मतलब क्या होता है यदि नहीं करेंगे तो दबल नहीं। दबल। था था था था तो उधर जाके डबल जब बढ़ते साल में उतना ही दिन दिन वो अलग अलग प्रकार के पाप होते हैं आप ही पाप एक को नहीं कह सकते हर एक पाप बढ़ता नहीं जाता है हर एक पाप ऐसा भी नहीं तो इसलिए पाप का प्रायश्चित होता है और जब तक प्रायश्चित नहीं करते तब तक व्यक्ति को पतित कहा जाता है क्या कहा जाता है पतित पतित खासकर जो महापातक करते हैं पांच प्रकार के जो महापातक है जिसमें से हमारे चार नियम है उसको तोड़ना और पांचवा जो तोड़ते हैं उनके साथ संग करना ये पांच महापातक है चार नियम जो तोड़ता है वो चार महापातक और पांचवा जो ऐसे महापातक ही है उसके साथ संग करना तो इसका मतलब मतलब ही पहले किसी किसी के साथ संग, किसी का संग का हाँ। हाँ। तो मतलब है वही तो ये महापातक खासकर जो करते हैं यदि किसी से होता है तो उसको पतित माना जाता है और जब तक वो पतित है पतित या अशुद्ध एक और शब्द है उसका अशुद्ध तो वो प्रायश्चित करके शुद्ध होता है उसके प्रायश्चित शास्त्रों में बताए गए हैं मतलब यहाँ पे कभी लेबर आते हैं तो उनके साथ रहना पड़ता है काम की तो संग तो उनका है। संग नहीं करना है उनके साथ भले ही आप है उनका यदि संग कर लिया संग कैसे होता है उनकी चीज अपने में मतलब आदतें बातें विचार वगैरह आ सकता है आ सकता है इसलिए ध्यान रखना कम से कम छः चीज तो नहीं करनी है ददाती पति गहनाती क्षति भूंगते लक्षण तो उनको उनसे कुछ लेना नहीं है उनको कुछ पूछना नहीं है कि सही गलत क्या है वो और हमारी अंदर की बात नहीं बतानी और वास्तव में उनसे कुछ पूछना नहीं है अरे अरे बताओ ना बाहर में क्या था ऐसा कुछ अलग अलग चीजें पूछे उनसे कुछ पूछने का अर्थ नहीं है पृथ्छती उनसे कुछ पूछना नहीं है और भूंते भोजे थे उनके दिया द्वारा दिया गया खाना नहीं है उनको खिलाओ कोई बात नहीं उनसे खाना नहीं इससे संग आता है, है, उनसे उनसे है तो सुनना नहीं है, दूसरा उनसे उनसे उनसे उनसे ना नहीं नहीं नहीं मतलब पूछेंगे सुनना करना है। अर्थात उनकी जो चीजें हैं वो अपने अंदर नहीं लेके आनी है तब अपने संग नहीं किया भक्तों का संग लेना चाहिए अब भक्तों का संग लेना नहीं चाहिए उनको देना, देना चाहिए थी देना चाहिए दे दे नहीं सकते तो मत कुछ मत करो करो कुछ कुछ साइड में देने जाते हो ले लेते हैं ऐसा है ना बता भगवत गीता दे दी एंड्रॉइड मोबाइल ले लिया दादा प्रतिकृणा थी तो ये जो पाप करते हैं तो अशुद्ध माना जाता है व्यक्ति फिर प्रायश्चित करना होता इसलिए पहले क्या होता था कि एक ब्राह्मणों का समूह होता था जिनको भट्टाचार्य कहते थे और जब कोई पाप कर लेता था तो वो उस ब्राह्मण के समूह के पास जाता था और फिर उनसे निवेदन करता था कि मुझसे ये पाप हो गया आप मुझे कुछ प्रायश्चित बताइए शास्त्र में देख ब्राह्मण उस प्रकार से उनको प्रायश्चित बताते थे फिर वो उससे शुद्ध होते थे कोई भी पाप नहीं करते, पहले के लोग इसलिए नहीं होते ऐसा नहीं है कि वो कभी पाप करते ही नहीं थे क्योंकि कितनी भी आप सिस्टम अच्छी बनाओ ऐसे तो बहुत कम ही लोग होंगे जो कोई एक्सीडेंटली मतलब अकस्मातिक आकस्मिक रूप से भी पाप में नहीं गिर जाए ऐसे तो बहुत कम होते है कुछ न कुछ पाप कभी ना कभी हो जाता है या करना भी पड़ता है कभी सिचुएशन को देख करके तो फिर उसका प्रायश्चित कर लेते थे उस प्रकार से तो आप नहीं करते थे लेकिन आकस्मिक रूप से कभी हो जाता है तो उसका भी प्रायश्चित करते नहीं पहले की एक तो मोर मर गया था तो एक झोपड़ी जो, जो बाहर खुली है तो वन तीन चार दिन तक सोना पड़ा मतलब वही रहना पड़ा घर में नहीं आने दिया किसको गाँव में एक है उससे मोर मर गया था तो ऐसे अलग अलग अलग अलग चीज होती है को भी अलग अलग प्रकार से कैसे यदि हानि हो जाती है हमसे तो क्या क्या करना चाहिए उसका पूरा चैप्टर। है? चपका पर मतलब कहने का तात्पर्य है कि इतना सब लोग ध्यान रखते थे अपनी शुद्धि का ताकि पाप नहीं रह जाए पाप रह जाएगा तो उधर जाएंगे तो नरक में जाना पड़ेगा तो फिर उसमें जो प्रायश्चित की विधियां हैं आजकल के तो विश्वास ही नहीं करते कि भी कुछ विधिया है तो समझ में आ जाएगा जा, मतलब विश्वास करेंगे चिंता मत कीजिए जब मरेंगे तो विश्वास कर लेंगे वो तो लोग तो, का विचार ये है ना जो देखते हैं उसी के ऊपर विश्वास करते है ना तो दिख जाएगा जब मरेंगे आप यदि बोलो कि अमेरिका है ऐसा मैं विश्वास करता ही नहीं है ठीक है क्योंकि मैं तो जो दिखता है उससे दिखता, तो दिखता नहीं है ठीक है तो फिर क्या होगा आपको विश्वास दिलाने के लिए क्या करना होगा आपको अमेरिका भेजना पड़ेगा ना जब आप अमेरिका पहुंच जाओगे तो आपको विश्वास होगा की अमेरिका है सही उसी प्रकार से जिनको नर्क में विश्वास नहीं है उनको नर्क भेजना तो पड़ेगा ना फिर जब देख लेंगे तो विश्वास कर लेंगे याद नहीं रहे वो तो फोटो देख याद रहे की नहीं रहे विश्वास तो हो गया ना अभी फोटो फोटो फो, बहुत सालों बाद तो वो नुकसान है ना उसका इसीलिए तो प्रत्यक्ष प्रमाण गलत प्रमाण है ना सही प्रमाण नहीं उसके ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए याद नहीं याद नहीं रहेगा तो वही तो नुकसान है ना उसका क्या प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर आधार रख रह रहे हो अपना तो फिर भूख तो और क्या बताया दिमाने वो सुन करके सीखते हैं शास्त्र से जो मूर्ख है जो बस ऐसे ही रखना चाहते हैं रखने, जाएंगे जाएंगे, भी जाएंगे, भी तो जाएंगे तो आएगी? आएगी कुछ धीरे धीरे ठिकाने आएगी और क्या तपस्या से ऐसे अपने प्रायश्चित तो प्रायश्चित तो से ये एक लाभ है दूसरा लाभ है कि प्रायश्चित कर प्रायश्चित के डर से ही हम पाप नहीं करते प्रायश्चित करते तो क्या होता है कष्ट होता है ना तो दूसरी बार वो पाप करने का वेग आता है तो क्या सोचते हैं अरे पिछली बार चार दिन सोना पड़ा था बाहर नहीं दूसरी बार मोर के साथ ध्यान रखेगा ना मान लो भाई ऐसे <laughs> तो ही कुछ भी गलत काम करने से पहले पिछली बार का याद आता है कि ऐसा करना पड़ा था भाई ध्यान रखो इसलिए दो तो बार यदि वेग आता है तो उसमें से पहले यदि नब्बे बार वो पाप कर देता उसकी जगह प्रायश्चित हो किए हुए होने के कारण नब्बे की जगह दस बार करेगा बहुत ही जोर से तो बुद्धि नष्ट होती है कभी तो सब हो जाएगा तो ये पाप की वृत्ति है उसको कंट्रोल में रखने के लिए है समझ जाए समय हो गया है तो और ज़्यादा की जाए। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। की श्रीमद् भगवत गीता